प्रत्यक्ष ज्ञान लक्षण की कथिविधम प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या है और वह कितने प्रकार के प्रत्य। प्रत्य। गं। <पर> <ही>। इंद्रिया प्रत्यक्ष ज्ञानम प्रत्यक्ष तिविधम निर्विकल्प गम सविकल्प गम चीटि इंद्रिया से चन्नी जो ज्ञान इंद्रिय और अर्थ अर्थ बने गटपटाद विषय इनके सन्निकर्ष इनके संबंध से जन्य जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष एक सामान्य लक्षण कर दिया ये लक्षण गड़बड़ कई दोष है इसमें यहां तो चर्चा करना नहीं करेंगे इन कोष्ठक में ऐसे लक्षण भी दे दिया ज्ञान अकर्णगम ज्ञान प्रत्यक्ष क्यों मुख्य गड़बड़ी क्या है ये कि प्रत्यक्ष का लक्षण आपने किया इंदिरासनिक ज्ञान प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष में जाएगा अलौकिक प्रत्यक्ष में नहीं जाएगा अलौकिक जो प्रत्यक्ष होता है ये प्रत्यक्ष ज्ञान आपका मुख्य रूप में दो तो प्रकार का है ये तो निर्विकल एक प्रकार से आपने दो तो कह दिया इसके अलावा तो फिर दो प्रकार का है वो है लौकिक और अलौकिक लौकिक प्रत्यक्ष के लिए लौकिक सनिकर्ष अलौकिक प्रत्यक्ष के लिए अलौकिक सनिकर्ष लौकिक सनिकर्ष क्षेत्र पढ़ेंगे ये तो देखेंगे ही आप अलौकिक संकर्ष तीन सामान्य लक्षणा पहला वाला है सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष है दूसरा ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष है दूसरा है, है ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष और तीसरा है आपका जो है योगज लक्षणा सन्निकर्ष और योगज में भी युग दो है, तो है युक्त तो और युजान लक्षणी सामान्य लक्षण ज्ञानज लक्षण ज्ञान लक्षण और योगज लक्षण इस अंत वाले का फिर पुनः दो भाग है युक्त और युंजान युक्त और युंजान संक्षेप में इसको बोल दूंगा ताकि ज़्यादा विस्तार नहीं जाएंगे सामान्य आपने घट को देखा या दो चार घट को देखा उस उसको घटत जाति का ज्ञान उस जाति का ज्ञान को लेकर के घटत को लेकर के संसार भर के सारे घट का ज्ञान आपको यदि संसार भर के सारे घट का अंकौन से सन्िक हो सकता है क्या कोई भी कर सकता है क्या फिर भी आपको सारे घट का ज्ञान हो क्यों घटक रुपये सामान्य से लक्षित करते हुए आप सगल घटों को जो ज्ञान कर ले रहे हैं उसमें सामान्य रक्षा सा निकल से उत्पन्न सर्वघटक ज्ञान जो है तो आपका अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान और ज्ञान की रक्षना आपने देखा सुगंध आया सुगंध आते ही कह देते हैं सुरभिचंदनम चंदन का ये चंदन का पहले संस्कार थी आपके पास। का भी संस्कार था आज उसके गंध ही बराबर का का जो हुआ, में, चंदनांश का जो बोध बोध हुआ, चंदनम में, हो रहा है, चंदन को देखते वह ज्ञान लक्षण और योगियों तो का मामला है योगिक दो प्रकार का युक्त और युक्त मैंने संकल्प चौबीस घंटा हर चीज का उसके साथ साथ ज्ञान हो रहा है जहां का भी किसी भी लोक का भी हो सर्वज्ञान से सर्वज्ञ होता है तो युक्त लक्षणा और में जो युजान है वह तो संकल्प संकल्प करेगा मैं अमेरिका में समय देखू ओबामा साहब क्या कर रहे हैं वो दिखाई देगा ये जो होता है ना जमदी महाराज बैठ गए पत्नी अभी तक क्यों नहीं आई देखो क्या कर रही है वो ओ देखा उधर नदी के तट में इंद्र को देख कर वो मोहित हो रही है बैठे गए तो है नहीं आते इसको दे दिया नहींिकर्ष अलौकिक प्रत्यक्ष अलौकिक प्रत्यक्ष का संक्षिप्त विचार हुआ इस प्रतिष्ठा में यह लक्षण जाएगा नहीं कि वह इंद्र से तो है नहीं लक्षण किया अकर्ण कर ज्ञान अकर्णगम तो ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञान कर्ण का ज्ञान कौन है, है तो देखिए चार प्रकार का ज्ञान है सभी ज्ञानम को तो, देखो ज्ञान चार प्रकार का कौन से कौन से प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति और अब इन ज्ञानों का कारण बताओ अत्य ज्ञान कारण कौन है वो तो वहां का मत बोला रखा हुआ इंद्रिया इंद्रिया है और अनुमित ज्ञान का कारण कौन है व्याप्ति ज्ञान है देखो अनुमित ज्ञान का कारण कौन है से ज्ञान ज्ञान कर्ण तो ज्ञान एक ज्ञान दूसरे ज्ञान के प्रति करण हो रहा है और इंद्रिया क्या है ज्ञान नहीं है द्रव्य है है ना यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसमें ज्ञान करण नहीं हो रहा है द्रव्य करण हो रहा है और इसमें भूमि के लिए सादृश ज्ञान करण है सा ज्ञान के लिए पदक ज्ञान करण और व्यापार क्या है प्रत्यक्ष ज्ञान में सन्निकर्ष यहां परामर्श ज्ञान सादृश ज्ञान मान इसमें इसमें अतिवेशवाक ज्ञान देश वाक्य ज्ञान ये जो आपका व्यापार पद ज्ञान में शक्ति ज्ञान अतः तो इसको दूसरे शब्द में कहते हैं पदार्थ उपस्थिति ये व्यापार अब इन सभी में देखिए ज्ञान व्यापार बन रहे इन तीनों में इन तीनों व्यापार क्या है ज्ञान व्यापार है। इन तीनों का करण भी ज्ञान ही है लेकिन यहां क्या हो रहा है प्रत्यक्ष में जो करण है वो गुण ही नहीं वो द्रव्य है क्या है वो इंद्रिया पांच इंद्रिया द्रव्य आपके चक्षरादि पांच द्रव्य है और सन्निक क्या है संयोग समवाय यही सब है वो भी गुण नहीं अद्रव्य द्रव्य होना कोई जरूर नहीं तो गुण है संयुक्त गुण हो गया कहीं समय सिकर्ष पदार्थ स्वयं में है और विशेषण विशेष भाव भाविक विशेष है जैसा होगा वैसा द्रवी हो सकता है गुण भी हो सकता है कर्म समझ भी हो सकता है विशेषण इसलिए यह प्रत्यक्ष कैसा है अनुमिति उपमिति और इन तीनों में ज्ञान करने इसे ज्ञान को क्या कहेंगे ज्ञान कर्णक ज्ञान ज्ञान है करण जिसका बौरी समाज ज्ञानम करणम यश यदि ज्ञान कर्णगम ज्ञानम कौन हो जाएंगे अनुमति दिशा और ठीक उल्टा ज्ञान अकर्णगम तो होगा प्रत्यक्ष वो लौकिक प्रत्यक्ष हो चाहे अलौकिक प्रत्यक्ष हो सब मैं लक्षा जानकारी लक्षण बनाया ज्ञान अग्रण ज्ञान प्रत्यक्ष और वह दो प्रकार गम गं, सविकल्प गिरविकल्पक और सविकल्पक नाम से दो प्रकार का है अब इसका प्रतिकार कह रहे देखिए इंद्रियम चक्षुराधिकम इंद्रिय क्या है चक्षुराध अर्थो घटा भी तयो तो सन्निकोन में सन्निकोणे संयोगाधि तजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष तजन्य ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष होता है ते यहा इतना ही लक्षण करो सन्निक ज्ञान सीधा सन्नीकर्ष जन्य ज्ञान हटाओ इंद्रिया हटाओ सब हटा दो केवल सन्निकर्ष जन्य लक्षण कर दो तो कहा जाएगा सन्निकर्ष ध्वंस में कई बार बता चुका हूं घड़ ध्वंस के प्रति प्रतियोगी जो घट है कारण होता है कि घट के बिना घट ध्वंस ही नहीं हो सकता आज ध्वंस के प्रति घट मुख्य कारणों में से है प्रतियोगी तो मुख्य कारण है दंडादी क्या है निमित्त कारण उसे प्रकार से सन्निकर्ष ध्वंस के प्रति स्वयं सन्िकर्ष जो प्रतियोगी मुख्य कारण है इसे सन्निकर्ष जन्म कह दोगे तो कौन होगा? निवारण करने के लिए कहना पड़ा लक्षण करो? केवल ज्ञानम, के ज्ञानम कह देंगे ज्ञान करोमित्ञान लक्ष्य इंद्रिया जोड़ना पड़ा नो सोपने क्या पूर्व पक्षी महाराज आपने कहा ठीक तो है ये लक्षण आपका समझ में आ रहा है मेरे को लेकिन जिसने चश्मा पहन लिया उसको कैसे ज्ञान हो रहा है, है? चश्मा पहनने वाले को ज्ञान नहीं होना चाहिए क्यों आम और पुस्तक के बीच में चश्मा व्यवधान हो गया उपूर्व तो पक्षी कहता है चश्मा व्यवधान सोपनेत्र चक्षुषा उपनेत्र से युक्त चक्षु के द्वारा पदार्थ ज्ञान कैसे हो सकता है चक्षुष उपनेत्र निरुद्धत्व चक्षु के द्वारा निरुद्ध कर दिया प्रतिबंधित कर दिया गया, गया। परते के समान बीच टप गया तो पदार्थ के साथ में सन्निकर्ष हो नहीं सकता खत्म व स्वच्छ जानने ली सलीलावृदम मत्स्य चुषा ग्रहण इसी प्रकार और समस्या स्वच्छ जाननवी स्वच्छ गंगा जल प्रवाहित हो रही है राम ऊपर खड़े होकर देख रहे रहे नीचे मछली खाई हैं अरे मछली और राम का बीच में जल है या नहीं फिर जल प्रतिबंधक है फिर चक्षु का, च, चक्षु ने आपका मछली के साथ संकर्ष करके मछली का क्या कैसे हो गया प्रतिबंधक का सत्व है कार्य असत होना चाहिए प्रतिबंध का अभाव कार्य भाव तो प्रतिबंधक दी गेत्र जला दी फिर कैसे ज्ञान हो रहा है ये पूछे चिन्हो स्वच्छ द्रव्य से तेजोत्व भाव है नक्षु प्रवेश संभवा। स्वच्छ द्रव्य कोई भी स्वच्छ द्रव्य है वह तेजो निरोधगत्व भाव तेजवंश जो तेज की जो किरण है रश्मिया आपके आंख से निकल रही हैं, उनको निरोधक नहीं होना चाहिए और ये जो है, आपने जो चश्मा पहना है वह चश्मा कैसा है वो निरोधक नहीं बन रहा है मृत्यु को बाहर से रोक नहीं रहा है भुर्की पहन लेते हैं मुसलमान और जाल जैसे रहता है उसे भी देख लेते हैं अवरोधक नहीं है ना अब पट्टी बांध ली आप क्या करो अवरोधक हो गया नहीं दिखेगा जब तक आव्य आंक जो तेज का कार्य होने के नाते सूर्य उसका अनुग्राहक है सूर्य के किरणों से किरणित हुआ है वो उसकी भी किरण बाहर निकलते हैं उन किरणों के निकलने में कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए बस तो वस्तु के साथ संपन्न होने में संनिकर्ष होने में कोई आपत्ति नहीं है। स्वच्छ द्रव्य भावे तद अंत चक्षु प्रवेश उसके भीतर में चक्षु प्रवेश करके आर पार हो जाएगा और वस्तु देश तक पहुंच जाएगा नीचो प्रत्यक्ष व्याप्ति दिनवाच्यम का लक्षण ईश्वर प्रत्यक्ष में व्याप्ति हो जाएगा पात्र जन्य प्रत्यक्ष से वक्षित पर इस लक्षण का लक्ष्य केवल जन्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का ईश्वर का जो ज्ञान है कैसा है वो नित्य ज्ञान नित्य इच्छा नित्य प्र और नित्य प्रत्यक्ष ज्ञान नित्य अनुमित ज्ञान नित्य को ज्ञान नित्य शब्द ज्ञान किसको है ईश्वर को है उन ज्ञानों का हम लक्षण बना ही नहीं रहे जन्य प्रत्यक्ष से ही लक्षित होता है नर्थक नित्य ज्ञान नित्य प्रत्यक्ष हम लक्षण कर ही नहीं रहे हैं अत अव्याप्ति दोष नहीं होता क्योंकि अव्याप्ति कहा होगा लक्ष्य के देश अवृत्ति अर्थात ईश्वरीय ज्ञान को आप अगर तो लक्ष्य के अंतर्गत लोगे तब तो वह लक्ष्य के देश में अवृत्ति माना जाएगा और जब हमारे लक्ष्य को में हम उसको रखेंगे ही नहीं तब तो आप दोष भी नहीं होगा तथा निष्प्रकार प्रकार हम ज्ञान मेरे विकल्प में था कि तथा मैंने दो मध्य दो प्रकार का जो प्रत्यक्ष ज्ञान बताया गया उन दोनों के बीच में से जो निर्विकल्प ज्ञान संरक्षण क्या है निष्प्रकारगम ज्ञानम निर्विकल्प गकारगम ज्ञानम निर्विकल कुछ लोग कहते निर्विकल्प ज्ञान अति इंद्रिय ऐसा नहीं है सामान्य जो ज्ञान हुआ है वो इंद्रिय से ही है यथा किंचिति किंचम के निप्रकार ज्ञान होना तो जरूरी है निसंसर्गित ज्ञान हो जाए तो भी निर्विकल्पे निर्विशेषक ज्ञान हो जाए तो भी कि कोई भी विषय है उसकी विशेषता, त्रिविधा होती है संसर्गता प्रकारता विशेषता से निरूपित हुआ करती है इसे एक भी न रहे तो क्या होगा वो ज्ञान अधूरा है तो निर्विकल्प हो का कहना है निष्प्रकार आ गया, गया इसका तात्पर्य निर्गम निर्विशेषकम व्यनम निर्विकल प्रकार जिसे आपने यहाँ कुछ किंच में प्रकारी भूत धर्म बोध नहीं हो रहा है इदम रूपी विशेष्यांश बोध हो रहा है और इदम्त नाम का धर्म लोगे नाम का धर्म है इधम में इधं होता है इसलिए प्रकारी बुद्ध धर्म इदंत रहेगा लेकिन वह इदंत विशेष धर्म ना होने से वस्तु का स्वरूप का निर्णय नहीं होता है अतंत सामान्य जो धर्म है तद अवच्छिन्न ज्ञान को हम निर्विकल पी मानते हैं याद काल पर्यंत हमें प्रकार विशेष प्रकार होना चाहिए विशेष धर्म देखने चाहिए जिसे वस्तु का विशेष स्वरूप का निर्णय हो सके तब तक, तक सामान्य प्रकार को लेकर के क्या है? सर्वादिनी सर्वनामानी ये सर्वाधि सर्वादि क्या है सकल पदार्थ का बोधक है किसी विशेष का बोधक नहीं होता और जब तक विशेष का बोध ना हो तब तक उस वस्तु को विशिष्ट ज्ञान मान नहीं सकते हम कह सामान्य ज्ञान जैसे सामान्य ज्ञान है? ये सामान्य ज्ञान जब तक आपको अपने स्वरूप में प्रतिष्ठापूर्वक अनुभूति नहीं होती तब तक ये सामान्य ज्ञान मिले इस नहीं हुआ यह कहते ना साक्षात्कार नहीं हुआ इस तरह से यहां पर भी हम कहेंगे इधम शब्द बोधित वस्तु का साक्षात्कार नहीं होता केवल सामान्य ज्ञान हो गया हो जाएगा कैसे तो निष्प्रकारगम क्या दो निष्प्रकारगम ज्ञानम भी कहीं क्या जरूरत है निष्प्रकारगम इतना निष्प्रकार गिता ही कह दो तो प्रकार में अति व्याप्ति हो जाए निष्प्रकार कौन होता है स्वयं प्रकार निष्प्रकार होता है जाति में जाति नहीं होती है जाति में जाति कभी नहीं होती जाति तो कैसा है नित्य एक है घट में तो जाती है मनुष्य में मनुष्यत् जाती है है ना जाति में भी जाति मनुष्य क्या हो जाएगा मनुष्य तत्व कहना पड़ेगा फिर उसमें जाति है या नहीं हाँ उसे भी है तो घटक तत्व बोलने पड़ेंगे रहना सो जाए उसे भी जाति उससे भी जाति करते जाओ तो जोड़ते जाओ हजारों की संख्या में कोई मतलब नहीं है तीसरे जाति में जाति होता नहीं प्रकार सब प्रकार नहीं होता प्रकार निष्प्रकार होता है निष्प्रकार इतने लक्षण करोगे तो प्रकार ही अतिव्याप्ति हो जाएगा निर्गम कहोगे तो संसर्ग में अतिव्याप्ति हो जाएगा निर्विशेषम कहीं कहोगे तो विशेष में अतिव्याप्ति हो जाएगा इसीलिए इनमें तो निवारण करने ज्ञानम यह शब्द कहना जरूरी हो गया फिर घड़क तत्व क्या चीज है वन तत्व क्या चीज है अखंडोपाधि अखंडोपाधि हम लोग कहते हैं घटक तत्व नहीं होता ऐसी बात नहीं घटतत्व है घटतत्व गोत ये सब होता है और है क्या यह अखंडोपाधि सकल घट वृत्तित्व सती घटेत्र अवृत्तित्व घटत तत्व लक्षण है घटत तत्व का सकल घट वृत्तित्व सती घटेत्र अवृत्तित्व घटतत्व रूपये अखंडोपाधि सकल तो मनुष्य वृत्ति मनुष्य अवृत्तम मनुष्य इसकी भी महिमा अपने जगह में है वन तत्व और वनत्व में बहुत अंतर है वनतावच्छिन्न वन कहोगे कि वन पकड़ने आएगा वन तत्तावच्छिन्न गकल वन पकड़ में आएगा कि वन का माना सकल वन वृत्वी वनत्र अवृत्तित्व नाम वन तत्व वन तत्व छिन्न होगा तो सकल जंगल पकड़ में आएगा केवल वन चन कहोगे यह किंचित वन होता है इसे विशेष मक्ता में विचार आएगा अच्छा सब प्रकार ज्ञान यम ब्राह्मणो यमित्यादि कहते सब प्रकार प्रकारगम ज्ञान सविकल्प यथा ब्राह्मणो ब्राह्मण इत्यादि दृष्टांत प्रकार सहित प्रकारन सह योग ज्ञानम जायते थे तद तो ज्ञान सविकल्प ज्ञान प्रकार सहित जो ज्ञान पैदा होता है यह ज्ञानम जायते थे तद सविकल्प कम वह सविकल्प ज्ञान अर्थात संसर्ग भी है वहां विशेष तीनों है सब प्रकार तथा डिथो यम डिथा किसको कहते हैं है? कपित्त नहीं आती कोई भी खिलौना आती कोई जरूरी नहीं होता कोई भी खिलौने का नाम दिखता डिप्था यथा डिथो आया अब उसमें देखो डिथत्व जाति प्रकार है डिथत्व एक प्रकार है और डिथत्व का डिप्त के साथ समय संबंध भी और डिप्ता समय विशेष समवाय समतावन प्रकारताशेषताली ब्राह्मणों श्यामय ब्राह्मण्ताविन्या श्याम ताविन्या समय समी समवाय सम्राह्मण्तावन प्रकारता ब्राह्मण ब्राह्मण निष्ठ विशेषता ब्राह्मण विशेषता ब्राह्मणनिष्ठ विशेषताशेषताशाली ज्ञान ब्राह्मण ज्ञान भवति, इसी प्रकार श्याम इत्यादि समझ लीजिएगा। अब इसका पदकृति कह रहे हैं घटा निवारणा ज्ञान सप्रकार मित्र कभी घटी ने घट भी सप्रकारक है तो द्रव्यो में अति व्याप्ति हो जाएगा गर कर रहे हैं ज्ञान विशेष का लक्षण चला जाएगा घटाए में घटाप्ति निवारण करने के लिए शब्द ज्ञान निर्विकल्याप्ति हो जाएगी अरे सब प्रकार सब प्रकार अच्छा ज्ञान विशेष का स्वरूप वर्णन हो गया अवे सन्निकर्षक कष्ट सहन जब तक व्यापार को नहीं समझेंगे व्यापार अगत असाधारण कारण को नहीं जान सकेंगे इंद्रिय कारण है यह निर्णय नहीं हो पाएगा इसलिए व्यापार की चर्चा कर प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय हेतु सन्निक संयोगवाय समेत समवाय समवाय समेत समवाय विशेष विशेष भावश्चे प्रत्येक ज्ञान का हितुभूता इंद्रियार्थ जो सनिकर्ष है वह अच्छा प्रकार, प्रकार है। कौन, कौन है ज्ञानादि संयोग निकर्ष संयुक्त समय से निकर्ष संयुक्त संवेद समय से निकर्ष समवाय सनिकर्ष, निकर्ष समेत समवा से निकर्ष और विशेषण भी विशेष भाव स निकर्ष यह सब लौकिक सनिकर्ष ये तो प्रकार छो मानते हो पदार्थ के प्रकार पूे थी तच्च प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रासन चाक्षुष्रोत्र त्वचा, मानस भेदा घणेन्द्र से जन्य रसने से जन्य चक्ष से जन्य श्रोत्रेन्द्रजन्य ननो प्रत्यक्षणी का कारणीभूत प्रत्येक समान अधिकरण सन्निकर्ष इंद्रिय और प्रत्यक्ष का सामान अधिकरण घटक भी है वो प्रत्यक्ष के सामान अधिकरणता का घटक है अवयव है वो कौन सन्निकर्ष तो किस प्रकार से है ये कि चक्षु का घट के जा संयोग हुआ तो वहां सन्निकर्ष एक तरफ घट में है दूसरे चक्षु में भी है संयोग उभयनिष्ठ होता है और वो भी भले एक है बीच में रहता है ना वो वो भी दृष्ट ही है द्रवीर गुण के बीच में रहे त्रिंद्री है आकाशात्मक है ही है और वह शब्द का समय समझ रहेगा और शब्द समय कहां है वो शब्द और श्रोत रूपा आकाश का बीच में उन दोनों सब ही होते हैं जितने भी समीकर्ष इसलिए ये जितने भी कैसा हुआ इंद्रिष्ठ है इंद्रनिष्ठ है वो और प्रत्यक्ष ज्ञान का साम्राजिकरण भी है क्यों जो भी ज्ञान होगा मन और आत्मा का सही चक्षु का संयोग मन से हुआ मन का संयोग आत्मा से हुआ, हर इंद्रियों का संयोग मन से मन का आत्मा से हुआ। आत्मा संयोग से आत्मा में ज्ञान पैदा हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान जहां प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मा में हो रहा है वहीं पर मन का संयोग भी है या नहीं अतः प्रत्यक्ष का सामान अधिकरण में घटक हुआ क्या प्रत्यक्ष के सामान घटक भी है इंद्रियों में निष्ठ भी है ऐसा जो शनिकर्ष है कुछ अपेक्षा तमशे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रतिष्ठा का वर्णन हो रहा है अलौकिक देखिये संयोगा सनिकर्षा चक्षु के द्वारा यदि घट प्रत्यक्ष उत्पत्ति करने में संयोग से निकर्षा काम आता है तो चक्षु इंद्रिय क्योंकि कई इंद्रिया बाहर जाते हैं और कई इंद्रिया जाए वहीं पर विषय आते हैं मान इंद्रिया विषय के पास जाते हैं कुछ और कुछ विषय इंद्रिय के पास आते चक्षुर इंद्र क्या होता है वस्तुधर तक जाता है में शब्द आता है नहीं है कौन क्या शब्द सब इंद्र जाता है नहीं तो कैसा पता चल नगाड़े का शब्द है, सब के साथ नगाड़ा देगा क्या भाई आके वहां गया जहां तो पैदा हो रहा है वो नगाड़े पे बज के पैदा हो रहे जाना ना श्रोत ने श्रोत इंद्र जाता भी कुछ के मतलब कुछ के मतलब शब्द आता है पार्सी के मत मतलब में ग्रहण के पास सुगंध आता है ग्रहण जाता नहीं है तो कल्याण की जरूरत नहीं गंदी ये चला जाता वहां पर तो जाता नहीं यहां लाता है जब रसन के पास भी विषय आता है तो इंद्र उभय आत्मा विषय के पास अब जाके पकड़ के, के स्पर्श ज्ञान कर सकते हैं हवा जिस होता आ जाता स्पर्श हो जाता है उभय और मन यदि महा खिलाड़ी है विषय के पास चला भी जाता है कि विषय अपने पास लाता भी है मर्जी उसकी विषय को बना भी लेता है विषय बना भी लेता है ना इस में क्या कर रहा है अपने बना लिया दिन में भी दिन धारे कल्पना कर रहा है बैठे बैठे बना लेता है विषय तीसरे विषय के पास जाता भी है आता भी हो बना भी लेता है तीनों ही काम करता है मन इंद्रियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं इसी सब से का भी वर्णन हो रहा है चक्षु घट देश तक जाता है वहां घट जा करके वहां संबंध करता है तो चक्षु भी द्रव्य है घट भी द्रव्य है, द्रव्य द्रव्य और संयोगा, संयोग संयोग निकर्ष इसलिए पैदा होता है अर्थात सामान्य से कह दो द्रव्य मात्र प्रत्यक्ष के प्रति संयोग से ही कार बनता है इसे कहा चक्षुर और त्वीन्द्रिय दो ही इंद्री है तो द्रव्य को प्रत्यक्ष करता है बाकी कोई भी द्रव्य को प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्षाक्ष होता है मानस प्रत्यक्ष विषय बनेगा आत्मा जब आत्मसाक्षतर होगी तब आत्मा का प्रत्यक्ष हो गया मन से संयोग द्रव्य का प्रत्यक्ष करता है तो तीन इंद्रिया चक्षु त्वक और मन और बाकी तीनों इंद्रिया हमेशा गुणग प्रतिष्ठा घर हो रसनेन्द्रियो श्रोत इंद्रियो ग्रहण इंद्रिय गंध को रस इंद्रिय रस को श्रोत इंद्रिय शब्द रूपा गुणगय प्रतिष्ठ करते हैं द्रव्य का प्रतिष्ठा इन तीन इंद्रियों के स्थान में विद्यमान जो इंद्री है उसकी सहायता से ये इंद्रिया क्या करते हैं उन वस्तुओं का भी द्रव्यों का प्रतिष्ठा साक्षात्म आ गया सारी बातें त्वाच त्वाच तथा द्रविकाक्षुकृति तथा द्रविचाक्षुष्वाच इति संयोगकर्ष द्रवि के प्रति द्रविकाक्षुष प्रति श्रोता हो द्रव्य का च्वास प्रत्यक्ष होता हो द्रव्य का मानस प्रत्यक्ष हो उसमें संयोग से निकर्ष ही इसमें गुण का प्रत्यक्ष नहीं करते हैं ऐसा उल्टा नहीं करना इन इंद्रियों की विशेषता है ये तीन का ये द्रव्य का भी प्रत्यक्ष करेंगे गुण का भी तीसरे विशेषण देना पड़ा द्रव्य का चार प्रदेश के प्रति संयोग और गुण का चार सौ प्रतिशत क्या होगा संयुक्त संयुक्त सिर्फ घट द्रव्य रूप गुण का घट रूपी द्रव्य में रूपात्मक तो जो गुण है उसका प्रत्यक्ष करने में क्या सनिकर्ष होता है अर्थात सामान्य रूपेण किसी भी द्रव्य में विद्यमान कोई भी गुण का प्रत्यक्ष करना हो उसमें सामान्य रूपेण चक्षु और तक एवं मन के द्वारा होने वाले प्रत्यक्ष प्रति कौन सा कारण है कहते हैं घटा रूप संयुक्ते घटे ये चक्षु जाएगा पहले घट के साथ संयोग करेगा फिर इस घट में रहने वाला रूप को पकड़ेगा गंध को, पकड़े, को नहीं चक्षु थोड़ी गंध को पकड़ेगा रस को भी नहीं स्पर्श को भी नहीं किंतु एकत्र को देख सकता ये एक घटा चक्षु से बोल सकते कहने का मतलब जानबूझ के बोला कि रूप में पकड़ता है चक्षु ऐसा घटना नहीं उस घट किसी के साथ संयोग है उस संयोग को भी देख रहा है चक्षु घट रूप घट का संयोग घट संख्या घट के प्रदेश घट का अन्य से विभाग इस सारे चक्षु के प्रत्यक्ष के प्रति समय चक्षु संयुक्त घटे रूप से भले या नहीं कहा पूर्व में कहा वक्त में कहा को वक चक्ष अनुवर्ति कर लेना तथा च्रव्य संवेद कह रहे देखो द्रव्य में समय समय से रहने वाले योग्य इसे क्या कहना पड़ेगा योग्य गुणों को लेना सभी को नहीं द्रव्य में समय समान से कहीं सोलह गुण है कहीं उन्नीस गुण है कहीं अठारह गुण है कहीं ग्यारह गुण है सारे गुण नहीं लेना तब तक इंद्र से हो उन योग्य गुणों के प्रत्यक्ष करने में चाक्ष हो चाहे चाहे मानस इतना ही नहीं राशन ग्रहण जेसो तो राशन इंद्र भी गुण को ग्रहण करता है ग्रहण इंद्र भी गुण को ग्रहण करता है सीधे गुण को थोड़ी पकड़ सकता है आप जब जीवा पे डालोगे वो लड्डू का द्रव्य तो गजाएगा नहीं। द्रवी ना इसलिए गुण गुण पर सीधा तो बिना द्रव्याश्रित होकर केवल गंध ग्राण के पास, के पास भी क्या होता है? वो हो जा सकता इसलिए ये ज्ञानेन्द्रीय आदमी क्या है ये पहले संयुक्त हो जाते हैं तथा द्रव्य में फिर उस द्रव्य में रहने वाला गंध से ग्रहण रस रसेंद्र भी द्रव्य के साथ संयोग हुआ लेकिन भले वो द्रव्य को प्रकर्ष कर सामर्थ्य नहीं उसका लेकिन संयोग तो उसके साथ हो गई। तदनंतर ही उसे समाया रहने वाला रस के साथ रस का संबंध हो सकता है रूपस से चाक्षषत्व काच मानस रासन और घ्राणेश सैक्सवा इत्यर्थः